लोग तीन दिनों से घर की छतों पर टंगे थे निगाहें घरों सड़कों पर हर हराते पानी पर टिकी थी धरती की जन्नत कश्मीर सदी के सबसे बड़े सैलाब की गिरफ्त में आ चुकी थी नौ 9 सितंबर 2014 की एक त्रास सुबह थी आसमान के फरिश्ते कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट तथा पानी की बोतलें गिरा गए थे जमीन के फरिश्ते कुछ देर पहले छत पर टंगे बहुत बहुतेरे लोगों को बोट से महफूज किनारों पर लेकर गए थे सोजुद्दीन उन अभागों में से था जिनकी आंखें इन दोनों के इंतजार में पथराने लगी थीं। तभी अपने घर की तरफ तेजी से आ रही एक बोट को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई जमीन के फरिश्तों ने उसे तथा दूसरे अभागों को बड़ी होशियारी से छत से उतार बोट में बैठाया बोट अब किनारे की ओर लौट रही थी सोजुद्दीन की निगाहें बड़ी शिद्दत से एक फरिश्ते के चेहरे पर टिकी थी तुम तुम सुभाष कॉल के बेटे हो ना? हाँ बाबा तुम मुझे पहचानते हो हाँ बाबा आप सोजुद्दीन हैं तुम्हें तुम्हें कुछ याद है हाँ बाबा पंद्रह साल पहले दहशतगर्दों ने मुझे और मेरे परिवार को इस जन्नत से बेदखल कर दिया था तो तुम्हें यह भी पता होगा उन दहशतगर्दों का सरगना कौन था उस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूं बाबा आंखों में अंगारे दहके मगर अनुशासन ने उन्हें भड़कने नहीं दिया क्या तुम्हारे मजहब में दुश्मन की जान बचाना जायज है बाबा एक फौजी का मजहब उसका फर्ज होता है उसके तहत आपकी जान बचाना मेरे लिए बिल्कुल जायज है किनारा आ चुका था सुजुद्दीन बोट से उतरते हुए इस मजहब को पुरजोर सलाम कर रहा था